मुक्त नहीं किया जा सकता है इसके पहले किसी को भोजन नहीं कराया जाए उसका नाम है यज्ञ अर्थात जिसमें पशु को कहीं बाधा गया है और जब तक पूर्णा होती नहीं हो जाएगी इसके पहले किसी को भोजन नहीं कराया जाए इसी प्रकार जो श्राद्ध के यज्ञ है वहां पर जो निमंत्रण दिया गया ब्राह्मण है उन तो ब्राह्मण को जब तक भोजन नहीं करा दिया जाएगा चत श्राद्ध प्रवृति में जब चटके ब्राह्मण को भोजन नहीं करा दिया जाएगा इसके पहले किसी को नहीं दिया जाएगा क्योंकि तो श्राद्ध का एक नियम है कि श्राद्ध में यदि पहले किसी को हमने कोई दान दे दिया तो पिता इतने में तृप्त होकर के चले जाते तो श्राद्ध पक्ष में कुछ आ, कनागत में विशेष रूप से कुछ नियम है श्राद्ध पक्ष में एकादशाह द्वादशाह अः प्रथम के दिन से लेकर के और द्वादशाह दिन तक ये कुछ नियम है कि वहां पर ये नियम होंगे और जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा दिया जाए पिंडदान नहीं हो जाए ब्राह्मण को भोजन नहीं करा दिया जाए इसके पहले किसी को भी भोजन नहीं कराया जाएगा यदि घर में आए हुए द्वार पर भी आए हुए अतिथि को भोजन करा दिया या उसको कहीं टुकड़ा दे दिया अन्न दे दिया चून दे दिया तो पितर इतने में तृप्त होकर के चले जाते हैं इसलिए पुरानी एक रीत थी कि कनागत के दिन में जो माधुकुर करने वाले बाबा जी हैं अभी भी भागवत निवास लोग रीति चलती है कनागत के दिनों में सुबह माधुकुल करने के लिए नहीं जाती है संध्या के समय जाते जो बधे हुए घर है उनमें भी न जाने किस घर में कब शादी है शादी हो जाएगा, तब माधुपुर लेने के लिए वहां से जाए अभी भी ये नियम पर चल रहा है तो अन्य दिनों में तो सुबह माधुपुर करने के लिए चले जाए दोपहर के समय दो बजे पे एक बजे बार पे बारह बजे अन्य दिनों में तो चले जाएंगे परंतु तो कनागत के दिनों में संध्या के समय मिल जाते हैं तो यदि सौत्राम यज्ञ है या कहीं श्राद कर्म है तो वहां पर जब तक निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन नहीं दे दिया जाए या जो यज्ञ में पूर्णा होती है वो पूर्णा होती नहीं हो जाए तब तक वहां के अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है पर तो हमको ये पता है कि आपके यहां पर जो यज्ञ कर रहे हैं आप यह यज्ञ सौत्रणि यज्ञ नहीं है इसमें पशु आलोभन भी नहीं है इसमें किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया है ऐसे यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने में दोष नहीं होता है इसलिए हम आए हैं राम कृष्ण के भेजे हुए आप कृपा करके हमको अन्न प्रदान करो दूसरे ने पट चौटिया भल लिया राम कृष्ण राम कृष्ण दो का नाम ले रहा है दो आदमी के लिए ले जाएंगे दे देंगे फिर तू क्या खाएगा एक चतुर सा सखा बोला राम कृष्ण भी हैं उनके साथ में अन्य सारे सखा भी हैं सबको भूख लगी तो ब्राह्मण सुन करके भी मौन रहे आए कुछ बोले नहीं याज्ञिक ब्राह्मणों ने कुछ उत्तर नहीं दिया मौन रहे आए सारे सखा दिन खड़े कुछ देर खड़े रहे अंत में पहचान गए कि भैया ये देना नहीं चाहते हैं क्योंकि नीति ये कहती है कि मना करना छह प्रकार का होता है मौनम काल विलंबम चौनापणम तथा ध्रुकटी अन्य मुखी वार्ता नकार नकार छह प्रकार का होता है मौनम चुप हो जाए तो जवाब ही दे हाँ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कुछ देर बाद देखो जब कोई जवाब नहीं दे तो समझ लो भैया आप किस दे चलो, चलो। देखेंगे <laughs> मौनमे काल विलंबन चो यदि देर लगाए बोले आज तो नहीं आज तो मुझे बहुत काम है कल आप आइए कल आपसे बात करूंगा कल आ रहे बोले आम आ गया है मैं अभी आता हूं ऐसा कहकर चला जाए कि तो तीसरे दिन पहुंचे तो कह दे वाह आप बहुत अच्छी तरह से आए बैठो मैं अभी आका हूं और ऐसा कहकर जाकर के करके, जा करके अपने बेडरूम में सो जाए तो ड्रॉइंग रूम में आए नहीं तो जान जाना चाहिए कि ये आएगा नहीं तो मंगनम काल विलंबन चो फिर क्रोध करे द्रुपटी बच्चों को डांटने लगे नौकरों को डांटने लग जाए समझना चाहिए अब सेठ जी देंगे नहीं मना कर रहे हैं इसके चले जाओ so मुखी किसी दूसरी और देखने लग जाए कि अजी हम वहां गए थे वहां पर ये देखा वो देखा काम की बात को छोड़े नहीं जिसके लिए आए हैं उसको चर्चा तो करे नहीं और दूसरी दूसरी चर्चा करने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि इसको देने की इच्छा नहीं है तो स्थाना निर्यापन एक छठा प्रकार है स्थान को छोड़कर के मैं अभी आता हूं और ऐसा कहकर घर के बाहर निकल जाए तो समझना चाहिए अब ये नहीं मिलेगी तो ये छह प्रकार के मना हैं तो सारे ब्राह्मणों ने मना किया मौनम कालविल निर्यापण तथा भ्रुकुटी और अन्य मुखी वार्ता नकार ये चले जाना ध्रुक माने क्रोध करना अन्य मुखी माने दूसरी दूसरी बातें करने लगना तो ये छह प्रकार के हैं हैं वो आ, यहां पर होते हैं। तो सारे सखा समझ गए कि भैया ये कुछ देने वाले नहीं हैं सब के सब सखा लौट करके कृष्ण के पास में आए और कृष्ण से बोले बोले भैया अच्छे सूमों के पास में भेजा अरे दाता से वो सुन कर भला जो नहीं तो कर दे परंतु वो तो दाता ही नहीं है वो तो नहीं करने वाले सुम भी नहीं है सूम भी नहीं है वे तो मना कर मना भी नहीं कर रहे शाम से बोले भाई कोई बात नहीं इस बार चला और गहरे जाओ उनकी पत्नियों के पास में जाओ यज्ञ पत्नियों के पास यज्ञ पत्नियों ने श्री कृष्ण की महिमा किनको मालिनों के माध्यम से सुना था ब्राह्मण तो शास्त्र को पढ़े हुए हैं इनको तो शास्त्र से भी ज्ञान है परंतु तो जो ब्राह्मणी ब्राह्मणीगण हैं, उनको श्री ब्रजवासी के लिए आए और उनके साथ में इनकी चर्चा हो तो कृष्ण की चर्चा को इन यज्ञ पत्नियों ने ब्राह्मणियों ने भी सुना है जब सखा ने कहा कि हम राम कृष्ण के भेजे हुए आए हैं उनको भूख लगी है उनके साथ में सारे सखागण भी हैं उस समय यज्ञ पत्नियां एकदम आनंदित हो गई और चार प्रकार के अन्नों को भाजनों में भर करके ये चली हैं कुछ अन्न चार वे हैं जिनको चवाया जाए कुछ चोष्य हैं जिनको चूस करके आम की तरह से जिनको जिनके रस को लिया जाए कुछ पेय हैं कुछ भक्ष्य है भात की तरह से बस मुंह में रखो और गुड़ो अंदर चला जाए तो चोष चारव भक्ष लेह चार प्रकार के जो चोष माने चूसने योग्य भक्ष माने खाने योग्य लेह माने चाटने योग्य और चारव माने चलाने योग्य कुरपुरे और पेय तो है ही तो सब प्रकार के जो चतुर्धा भोजन है उनको भाजनों में रख करके ये सब की सब सुंदर सुंदर चली थी परंतु वहां पर श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक दिया है उस श्लोक को यहां किया गया है कि तत्वता भार्या भगवंतम यथाश्रुतम उनमें एक ब्राह्मणी थी उसका नाम हमको पता नहीं है सुखदेव जी कह रहे हैं हम तो उसको विध्रता कह देंगे विधिरता माने जिसको बंद करके रखा गया है उसका नाम नहीं लिखा है, ये विधता उसका नाम नहीं है उसके गुणों के द्वारा उसका संकेत कर दिया गया और काव्य में इस विधता के ऊपर सुंदर सुंदर रचनाएं कई बार की गई विशेष रूप से मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में विधता नामक का एक काव्य की रचना कविंद रविंद्र ने एक बार एक निबंध लिखा था काव्य उपेक्षा उस निबंध का नाम था बंगला में निबंध था वो तो उनकी पत्रिका में छिपा था कि काव्य की उपेक्षा है और उस निबंध से मैथिली शरण इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ढूल ढूल करके काव्य में जो उपेक्षताएं थी और जिनका उस निबध में उल्लेख किया गया था उनके ऊपर काव्य काव्य काव्य श्री राम सीता के बहुत पंत उर्मिला के ऊपर ऊपर बहुत लिखे गए, उर्मिला नहीं लिखा गया उन्होंने उर्मिला के ऊपर तो मैं किशोर भुक्त की एक रचना है उर्मिला तो उर्मिला के ऊपर उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की और उसमें उर्मिला को केंद्र में रख करके उन में लाख नायिका बनाकर सीता को राम सीता को नहीं राम सीता सहायक नायक नायिका के रूप में रहे और मुख्य रूप से वहां पर जो वर्णन किया गया वो उनमें लखा किया गया किसी प्रकार श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत सी रचनाएं हुई और एक विशाल चैतन्य चरित्र का काव्य साहित्य विराजमान है प्रभु साहित्य परंतु तो विष्णु के ऊपर बहुत कम लिखा गया बाद में श्री हरिदास गोस्वामी जी उनने विष्णुप्रिया के ऊपर सुंदर विष्णुप्रियाप गीत उनकी रचना की और उसमें विरह का बड़ा सुंदर प्रयोग किया श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी स्वरूपा होकर के विराजमान श्रीमद महाप्रभु की दो स्वरूपा होकर के विराजमान दो शक्ति होकर के विराजमान रही पहले श्री लक्ष्मी प्रिया और इसके बाद में विष्णुप्रिया दोनों के साथ में महाप्रभु ने विवाह किया था विष्णु प्रिया तो विवाह के बाद में ही श्री लक्ष्मी प्रिया तो विवाह के एक वर्ष बाद ही कहीं समाप्त हो गई महाप्रभु चले गए पूर्व बंगाल में उस समय कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए घर में थोड़ी सी है और जगदीश त्रिलोकी के नायक हैं कोई कमी तो है नहीं परंतु लीला में कहीं थोड़ी सी खींचाता है इसलिए थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके रखना है इसलिए महाप्रभु आप पूर्व बंगाल में गए आज कल जो बांग्लाठशाला खोली और पाठशाला खोल करके विद्यार्थियों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा बहुत सारा धन महाप्रभु को प्राप्त हुआ तो है तो क्रोक के ईश्वर लक्ष्मीपति है परन्तु लीला में कहीं अर्जन करने के लिए भी ये महाशय पधारे पदार्थ वहां पर पाठशाला खोल करके कुछ अध्ययन अध्ययन कर, करा करके विद्यार्थियों से एक गुरु दक्षिणा बहुत सारा धन मिला इधर श्री नव वधु श्री विष्णुप्रिया के वियोग में बहुत अधिक व्याकुल है और एक दिन गिरने ही सर्प बन करके श्री लक्ष्मी प्रिया जी को दंशन कर दिया महाप्रभु के पास में खबर नहीं पहुंची वहां के जितने भी नवद्वीप के निवासी थे उन सब ने उस समय महाप्रभु तो बाहर है परदे से हैं उनका यथावत जो संस्कार है वो संस्कार इत्यादि किया श्री परंतु तो महाप्रभु को कुछ आभास हो गया इंट्यूशन जैसे बोलता है ऐसे कुछ आभास हो गया और श्री महाप्रभु जिस समय लौट करके आए उस समय भी कोई महाप्रभु से बात नहीं करे सब मुँह छिपा छपा करके अलग अलग चले जाए महाप्रभु बोले बात क्या है गांव में मैं आ रहा हूं और सारे मित्रगण भी दिख रहे हैं परंतु कोई बात नहीं करता है मुंह छिपा छपा करके क्यों तो चले जाते महाप्रभु आए शची मां ने स्वागत किया महाप्रभु नहाए धोए बैठ रहे हैं पूछ रहे हैं मां सब ठीक तो है ना घर में सब लोग ठीक है सब लोग ये पूछ रहे हैं, सब लोग ठीक तो है उस मां पे रहा नहीं गया शची मां और फपक करके मां रो पड़ी तब महाप्रभु को जब ये पता लगा कि श्री लक्ष्मी प्रिया आप अंतर्धान हो चुकी हैं उस समय से महाप्रभु बड़े विकल्प हुए और परम धैर्य धैर्य धैर्य धारण के तब तक, तक सारे भी आ गए को जो है है प्रदान किया समझाया और महाप्रभु दैव की गति समझ करके उस पढ़ा पधारे और उसी समय कहीं प्रसंगान्तर से कोई घटक उनके पास में आया एक मीडिएटर और उसने कहीं श्री बल्लवाचार्य उनकी एक लड़की है उनके साथ में संबंध की बात की और श्रीमन महाप्रभु का फिर दोबारा विवाह हुआ श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में पहली प्रिया समाप्त हो गई फिर इसके बाद में महाप्रभु ने भी अनुमति प्रदान की और श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में महाप्रभु का द्वितीय विवाह विवाह हुआ है श्री महाप्रभु के विषय में बहुत सारे काव्य लिखे गए मुक्ता और महाकाव्य उनकी रचना हुई परंतु तो श्री विष्णुप्रिया के विषय में बहुत कम लिखा गया कविंद रवीन्द्र ने गुरुदेव ने गुरुदेव करके प्रसिद्ध है रविन्द्रनाथ टैगोर काव्य शास्त्र में माने काव्य के इतिहास में भारतीय काव्य में तो गुरुदेव के उस निबंध को जिसमें पढ़ा काव्य उपेक्षता उन इस निबंध को पढ़कर के मैथिली को बड़ा विचार हुआ और उन्होंने कई उपेक्षताओं के विषय में अलग से काबिल लिखे जैसे उर्मिला के ऊपर काबिल लिखा फिर उन्होंने विशेष रूप से काबिल लिखा श्री विष्णु प्रिया के ऊपर और उसमें श्री विष्णु प्रिया के विरह को उन्होंने प्रकट किया कि हे प्यारे मुझसे कहे बिना तुम कैसे चले गए क्या मैं तुम्हारे हित में बाधक होकर के विराजमान होती ऐसे विलाप के अनेक अनेक आक्षेपपूर्ण वचन श्री ने विष्णु महाप्रभु के सामने उस समय और वो उनका बड़ा सुंदर काव्य उसमें विरह की जो दशाएं हैं प्यारे के प्रति क्रोध क्रोध और उस क्रोध में श्री निमाई पंडित को अपने पति को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई अपने हृदय के बिना भाव को बहुत अच्छी तरह से वहां पर किया इसी मैथिली शरण गुप्त का एक तीसरा बड़ा प्रसिद्ध काव्य है उस काव्य का नाम है यहां पर वही प्रसंग चल रहा है तत्वता भाव्या श्रीमद भागवत के इस श्लोक को पकड़ करके मैथिली गुप्त ने खंड का रचना की और इस वृद्धता में उस नारी नारी को चित्रित किया गया जो नारी सामाजिक बंधनों में बधी हुई है मर्यादा का पालन करते हुए विराजमान है फिर भी वह मर्यादा को छोड़ती नहीं है और वह अपनी व्यवस्था को कहीं व्यक्त करती है तो नारी की जो व्यवस्था है उसको व्यक्त करते हुए जो प्रेम का चिन्हय स्वरूप है उस चिन्मय स्वरूप में जैसे वह सामाजिक वर्जनाओं और व्यवस्थाओं में बढ़कर के अपने मन को जैसे दबा करके रखती है और समाज में नारी को जिस प्रकार सदा सदा दशमय रखने का प्रयास किया जाता है अधिकार में रखने का प्रयास किया जाता है उसके प्रति कहीं उस नारी में आंदोलन की भावना कहीं विरोध की जो भावना है उस विरोध की भावना को वहां विविधता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तो ये प्रसंगान तो, तो सामाजिक जो अतिशय दबाव है उस दबाव के माध्यम से कहीं जो सहज नारी का समर्पण उस समर्पण को आदर के रूप में न लेकर के दबाव के रूप में जहां पर ग्रहण किया गया उस दबाव के विरुद्ध आक्रोश को कहीं प्रकट करने का एक आ, माध्यम वहां पर ढूंढा गया और उसे विधता नायिका के रूप में कहीं प्रस्तुत किया गया मैं तीषण करता उसका आधार ये ही श्लोक है कि अन्य जितनी भी ब्राह्मणी ब्राह्मणीगण थी वे सबको तो चतुर्भिद अन्नों को लेकर के बड़े बड़े दोंगाओं में और कपेलाओं में और भगोनाओं में भर भर करके वे तो ले गई और श्री कृष्ण को समर्पित किया और श्री कृष्ण ने उनके द्वारा दिए गए अन्न को आनंदपूर्वक ग्रहण किया पर जिस समय ये कृष्ण के लिए श्री कृष्ण के लिए बल बलदेव के लिए कृष्ण बलराम सखाओं के लिए अन्न ले जा रही थी इनके पति ब्राह्मण ने अपनी एक पत्नी को अपनी निचकी पत्नी को कमरे के अंदर कोठरी के अंदर बंद कर दिया और केवाड़ लगा करके स्वयं लठ लेकर देने के लिए वहां विराजमान हो गया कहलाई माने जिसको कस्टडी में ले लिया गया हो जिसको जेल के भीतर बंद कर दिया गया हो तो विधता का मतलब है जेल के अंदर बंद वो जो का विधता भारिया विधता भरता वा दोनों पाठे धारिया और भरता पति के द्वारा वह विधता हो गई थी उसको कैद कर लिया गया था और उसको नहीं आने दिया गया था भगवंतम यथाश्रोतम उसने भगवान को सुना और सुनने पर अर्थात जो ब्रिज में आने वाली मालिनीगण थी उन मालिनीगणों के द्वारा निरंतर निरंतर कृष्ण के गुणों को उससे सुना था और कृष्ण में वह सहज आ सकती थी और श्री कृष्ण के प्रति उसके हृदय में निर्मल कामना रहित रहित प्रेम था काम नहीं है शुद्ध प्रेम है कृष्ण की वो सेवा करना चाहती है परंतु लोक लाज के कारण सामाजिक वर्जनाओं के कारण उसको कहीं बंद करके रख दिया जाता है और उसे तत्व होने पर भी ब्राह्मण भी जानते हैं परतत्व है, है, है हो गए। और उसने श्री के प्रति जो मधुर वचन कहे उन मधुर वचनों का भी विधता काव्य में उल्लेख किया गया साथ के साथ में जो नारी की व्यवस्था और ये उन सामाजिक यंत्रण के प्रति कहीं आक्रोश और आंदोलन के विरोध के जो वचन हैं वे विरोध के वचन भी उसने वहां पर कहीं प्रकट किए गए और उस का उपयोग करते हुए कहीं नारी स्वतंत्रता नारी विरोध और पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी को जैसे दबा करके रखा गया उसके प्रति भी एक भावना कहीं प्रस्तुत की बाद में वो ही विमेन लिव के रूप में एक आंदोलन रूप में बाद में विकसित हुई वो एक अलग चीज है परंतु विरोध है उस विरोध के स्वर भी कहीं कहीं प्रकट हुए तो उसी का वर्णन करें हृदय गुप्तम विजहू वो जो बंद रह गई है, है यज्ञ पत्नी उसने वहां ही श्री कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण उस कोठरी में ही प्रकट हो गए उसके ध्यान के द्वारा कृष्ण का उसने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार प्यारे का का उसने आलिंगन किया। का आलिंगन किया किया कृष्ण है और देहम उसने अपने देह का त्याग किया जो देह कैसा था कर्मानुबंधनम कर्म के बंधन के कारण जिस देह की उसको प्राप्त हुई थी उस देह को उसने त्याग किया और श्री गुरुदेव के माध्यम से अंत जो देह था मैं कृष्ण प्रिया हूं इस कृष्ण प्रिया रूप देह को प्राप्त करके कृष्ण प्रिया देह को प्राप्त करके वह श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करती हुई विरा तो ये आ, उस विधता की एक के, के लिए केवल एक श्लोक श्रीमद भागवत में आया है और उसके ऊपर ही पूरा का पूरा महाकाव्य भी कहीं लिखा गया श्री कृष्ण जो चतुर्भिद अन्न लाए उन अन्न अन्नों को आ, जो यज्ञपत्नियां लाई उनको श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और स्वीकार करके जितनी भी सखा है उन सफाओं के साथ में उस अन्न को ग्रहण किया सारी यज्ञ पत्नी वहीं बैठी हुई है जा ही रही है श्री कृष्ण गोपियों का जैसे स्वागत करते हैं वे ही श्लोक श्री कृष्ण ने प्रोकिए किए श्लोक बिल्कुल वही है जो गोपी समय कृष्ण ने श्री कृष्ण ने गोपियों से कहे थे वैसे ही श्लोक कह रहे हैं कि स्वागतम स्वागत महाभागा प्रियम कि वह हे महाभारो आपका परम स्वागत है मैं आपका क्या प्रिय कर सारी गोपी कह रही है भगवान वही श्लोक जो गोपियों ने कहे वही श्लोक इनके भी श्लोक है।, है हम तो तुम्हारे पास में ही आए अब यहां पर साधु सावधान एक सिद्धांत की बात श्री कृष्ण स्थापित करते थे कि कृष्ण के साथ रास में स्थिति की प्राप्ति नायिका रूप में भी यदि तो कोई चाहे तो रास में कृष्ण के साथ में मिलन की स्थिति केवल तभी हो सकती है जबकि दो शर्तें पूरी की जाए जब तक दो शर्त पूरी नहीं है तब तक कृष्ण के साथ में रास नहीं हो सकता पहली शर्त कि कोई अपने हृदय में कोई अभिमान धारण पहली शर्त गोटी अभिमान और दूसरी शर्त श्री राधिका का अनुगत्य हो और राधिका ने अनुमति प्रदान की हो यदि दो शर्त पूरी कर रहा है तब तो उसे रास में प्रवेश मिलेगा और यदि दो शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा हो बड़े से बड़ा कौन हो सकता है लक्ष्मी से भरकर कोई और नहीं बैकुंठ की महालक्ष्मी भी यदि कृषि के साथ में रास करना चाहे परंतु तो लक्ष्मी यदि अपने हृदय में ये अभिमान रखे ये खसक रखे मैं तो देवी हूं तो ठाकुर कह देंगे देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़ हम तो ग्वालिया हैं जो ग्वालिनी बनेगी वो रास में सम्मिलित होगी यदि कोई देवी बनी रहे तो किसी देवता का पल्ला पकड़ जो दिया वो हमको स्वीकार है देवी है आए, हमको की, तो भेंट हम स्वीकार कर रहे हैं उसमें कोई बात नहीं है। तो भी है, है, हमारी अंश है इसलिए भेंट जो दी, दी जा रही है उस तो भेंट को तो हम स्वीकार करेंगे परंतु तो रास में रामृत पान कर सकना कंधे के ऊपर भुजा रख करके रास में नृत्य कर सकना यह तब तक, तक संभव नहीं होगा जब तक के कोई गोपी अभिमान धारण नहीं करे तो पहली बात है गोपी अभिमान लक्ष्मी फेद लक्ष्मी ने गोपी अभिमान धारण नहीं किया देवी अभिमान धारण करने लगी अतः नायम श्रियोग नितान्त रथित प्रसादम लक्ष्मी को भी रास में कृष्ण की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई दूसरा दृष्टांत यज्ञ पत्नी भी फेल यज्ञ पत्नियों आई तो थी कृष्ण प्रिया बनने के लिए परंतु कृष्ण प्रिया नहीं बन सकी वे भी फेल हो गई क्यों असफल हो गई क्योंकि वे अपने ब्राह्मणी अभिमान को नहीं छोड़ रहे उनके हृदय में झसक है कि तुम तो वैश्य जाति हो गोप हो और हम ब्राह्मणी हैं वो भी श्रोत्रीय ब्राह्मण होकर के विराजमान बिराज मार्म ना जायते जंतु हो संस्कार उच्चते उच्चते तो जन्म लेने पर कोई जंतु मात्र उत्पन्न होता है जब यज्ञो पर भी संस्कार हो जाता है तो उसको तब कहा जाता है वह द्विज हुआ और यज्ञात संयाद विप्रतव यज्ञ करने पर फिर वह विप्र कहलाता है जब तीनों चीज कर लेता है तब उसका नाम होता है श्रोत्र तो ये अभिमान धारण किए हुए हम तो श्रोत्र है यज्ञ में परिसर बढ़वा करके कलावा बधवा करके हम यज्ञ में बैठी है यज्ञ का नियम लेकर के हमारा माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाला जन्म भी बड़ा श्रेष्ठ विवाह भी हमारा उच्च कुल में हुआ है इसलिए द्विजत्व हम, हम तो श्रोतरी है इस अभिमान को धारण करे तो श्याम सुंदर कहे कोई श्रोत्रीय है तो श्रोत्री, तो श्रोत्री के पास में जा ब्राह्मणी ब्राह्मणी है तो ब्राह्मण का पल्ला पकड़ ग्वालिनी बनेगी तो हमारे साथ में रास मिलेगा नहीं बनेगी तो रास की प्राप्ति नहीं होगी तो यज्ञ पत्नी भी फेल हुई तो पहली शर्त फेल दूसरी शर्त ये कि पत्नी और लक्ष्मी दोनों की दोनों श्री कृष्ण के माधुरी को देखकर के उनके बेण माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी प्रेम माधुरी ये चारों माधुरी कृष्ण के असंध असाधारण है इन असाधारण माधुर्यों को देख करके मोहित तो हो रही है परंतु तो राधिका अनुरहण नहीं है जब तक श्री राधा का अंश कहीं नहीं है तब तक कृष्ण की क्रिया कोई नहीं बन सकती है महेशियों को भी इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि तो उनमें गोपियों के अंश है सत्यभामा में राधिका का अंश है श्री रुक्मणी जी में चंदावनी का अंश है श्री पदमा में ललता का अंश है श्री विशाख कालिंदी में विशाखा का और यमुना का अंश है श्री मित्रवृदा में शैव्या का अंश है श्री लक्ष्मा में शामला का अंश है इसलिए श्री कृष्ण इन इनको ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं अन्यथा भद्रा में भद्रा का अंश है वृक्ष की जो आठ गोपियां हैं उनके अंश द्वारका की आठों गोपियों में कहीं न कहीं विद्यमान है इसलिए कृष्ण ने उनको स्वीकार किया तो कृष्ण कामी है ही नहीं कृष्ण तो प्रेमी है और प्रेम विराजमान है राधा रानी में राधा रानी की ही वैभव रूप एक्सपेंशन रूप विस्तार रूप जो गोपियां हैं उन गोपियों के कोई न कोई अंश होने चाहिए जिन यदि हैं, तो श्री कृष्ण उनके प्रति आसक्त होंगे अन्यथा आसक्त नहीं होंगे इसलिए राधिका अनुगत के अभाव में श्याम चंद्र ने गोपियों से कहा इन यज्ञपतनियों से कहा कि तुम लौट जाओ यज्ञ पत्नी बोली नाना प्यारे चाहे संसार हमको कितना भी डांटे हम नहीं जाने वाली हैं हम अब सब कुछ छोड़ के आई हैं और हाय अब हमको हमारे पति कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे हमारे इस व्यविचार को देखकर के अन्न पुरुष में हमारी आसक्ति को देखकर के अब हमको स्वीकार नहीं किया जाएगा हम जहां आए हैं अब तेरी ही दासी बनकर के यही रहना चाहती हैं गोपियों ने जब अपनी व्यवस्था दिखाई शाम चंद्र ने उसकी रेमेडी दिखा दी बिल्कुल तो उसका भी एक उपाय आंख दिखाई और जरा गुड़ कोनी में चिटका दिया जैसे बालक की कोनी में गुड़ चुपका दे और कहे तेरे पास तो बड़े खा लेना बालक है ना है तो कहीं कैसे पहुंचे तक मुंह पहुंचे नहीं तो <laughs> जैसे कोई में दे ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी इन यज्ञ पत्नियों की कोहनी में गुड़ चुपता दिया <laughs> तो तुम चिंता मत करो देखो एक जारसी आग दिखाई यदि तुम यज्ञ में नहीं गई तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा बिना पत्नी के पूर्ण होगी नहीं और यज्ञ अधूरा रह गया तो यज्ञ करने का पाप साफ तुमको भोगना पड़ेगा जाओगी नरक में तो डर गई सारी यज्ञ पत्नी बिल्कुल हमको पाप मिलेगा शाम न समझ हो गई परीक्षा कितनी के पिल लिए हो सब पता लग गया हमारी पिकागरों को देखो या दुस्ते और तुमको जरासा मात्र भय की नरक की एक आभास मात्र दिखाया उससे तुम डर गए दूसरी हो जरा सा कु में गुड़ चुपकाया कि तुम्हारे पति तुमको आदर प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा तुमको तो उल्टी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जाओ जाओ जाके देखो तो सही मेरी कृपा से तुम्हारे पति तुम्हारे प्रति कभी भी क्रोध नहीं करेंगे ये जब कहा तो ये सुनते ही वे यज्ञ पत्नी का साफ़ पिल हो गई आई तो थी बड़ा दृढ़ विश्वास लेकर के हम कृष्ण की प्रिया बनेंगे पंत जरा सा भय दिखाया जरा सा लोभ दिखाया कि तुमको आदर मिलेगा यहां पर जितना आदर नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आदर तुमको तुम्हारे पति प्रदान करेंगे और वे तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे यह जरा सा दिया इंसेंटिव थोड़ा सा दिया बस इतने से इंसेंटिव से ही इतने से प्रलोभन को प्राप्त करके ही वे तिल हो गई और उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया और लौट गई जो यज्ञ पत्नी है जिसको बंद किया था वो ध्यान करके श्रीमद गोलोक में मंडल में कहीं वह कृष्ण प्रिया होकर के वह विराजमान हुई जब आनवत्ति ग्रहण किया होगा उसने तब जाकर के रास में उसकी स्थिति हुई होगी अन्यथा देवी रूप में वह कृष्ण को प्राप्त करते हुए गोलोक के मंडल में जाकर के वह स्थित हुई या द्वारका में द्वारका में श्री महषियों का जो मंडल है उसमें वो स्थित हुई क्योंकि केवल भावेनो नहशी या जो कृष्ण के साथ में रमन करने की इच्छा करे परंतु विधिमार्ग का सेवन करे वह महषि त्व याद करे महेश स्वरूप को तो में प्राप्त करेगी अभी उसने माने मंडल में शक्ति रूप होकर के विराजमान होगी यदि अनुगत्य ग्रहण करेगी तब को उसे ब्रिज में स्थान मिलेगा राधिका अनुगति भी ग्रहण किया हो और राग मार्ग की उपासना पद्धति की हो तो ब्रिज में स्थान मिलेगा यदि राधिका आमव्य ग्रहण किया हो परंतु विधि का अत्यंत सेवन किया हो तो उसे द्वारका में रुक्मणी पढ़कर या सत्यभामा भामा परिकर में उसकी स्थिति हो जाएगी और जिसने विधि का ही आचरण किया हो और कृष्ण को भी ब्रह्म समझ करके परमात्मा समझ करके कृष्ण की आराधना की हो ऐसे को तो न ब्रज मिलेगा न द्वारका मिलेगी बल्कि उसको मिलेगा गोलोक ऐश्वर्य और गोलोक के बहिर्मंडल में वह शक्ति रूप में कृष्ण की सेवका होकर के विराजमान होगी तो महशी तुरे पूरे शब्द के तीन अर्थ होंगे पूरे का एक अर्थ होगा यदि विधि मार्ग की साधना है और कृष्ण को भी श्री कृष्ण को भी ब्रह्म और परमात्मा समझ रही है तो उसको गोलोक मिले भा वृंदावन नहीं निकुंज नहीं गोलोक का बहिर्मंडल कृष्ण बैकुंठ उसकी प्राप्ति हो किसी ने गोपाल कृष्ण की तो आराधना की कृष्ण की तो आराधना की परंतु राधिका का आनुगत्य ग्रहण किया नहीं है या थोड़ा सा आनगत्य ग्रहण किया है परंतु विधमार्ग का आश्रय ग्रहण किया है कृष्ण को चाह रही है विधमार का आश्रय ग्रहण किया है और थोड़ा सा राधिका अमृत्य है तो राधिका की छाया रूपा द्वारका में है सत्यभामा श्री रुक्मणी की आमृत्य की छाया रूपा नहीं श्री चंदावली जी की छाया रूपा द्वारका में है रुक्मणी राधिका की छाया रूपा हैं द्वारका में श्री सत्यभामा, रुक्मणी की छाया रूपाए हैं नहीं चंद्रावली की छाया रूपाए श्री रुक्मणी उनके परकर में उसको स्थान की प्राप्ति हो जाएगी तो एक प्रकार हुआ दो लोग दूसरे प्रकार हुआ द्वारका अब तीसरा यदि उपासना भी श्री गोविंद की है और रस की रीति भी गोपियों की ही है ब्रिजवासियों के रस की रीति को अपनाते हुए उसने आराधना की है तो ऐसी स्थिति में फिर उसको स्थान मिलेगा पूरे तात्पर्य वृंदावन में निकुंज इसी वृंदावन में निकुंज में उसको स्थान की प्राप्ति होगी हमको भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हमको भी यहाँ ही लीला हो रही है अभी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है यहाँ ही इस ब्रिज में ही हमको जो अप्रकट लीला है उस अप्रकट लीला में सदा विराजमान होकर के अष्टकालीन लीला स्मरण करना है नैमित्तिक लीला में कभी कभी सेवा मिलती है जब कोई उत्सव उपस्थित होगा उस समय सेवा मिलेगी परंतु तो अष्टकालीन लीला की सेवा यह है अष्टयाम भावना अष्टकालीन लीला उनका स्मरण करने पर सर्वदा सर्वदा सेवा मिलेगी इसलिए सर्वोत्तम एपिटोम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परम लक्ष्य यदि कोई है तो वो परम लक्ष्य है अष्टकालीन लीला का स्मरण लाल लीला नैमित्तिक लीला नहीं कादाचित की लीला नहीं लीलाएं तीन प्रकार की कादाचित की माने कभी कभी जो लीला हो किसी कल्प में कभी कभी हो एक्स्ट्रा ऑर्डेनरी लीला ये है की लीला दूसरी लीला है नैमित्तिक लीला नैमित्तिक लीला माने जहां कैजुअल कोई लीला है एक विशेष अवसर पर उत्सव में कोई लीला हो रही है उसका नाम है कैजुअल वो नैमित्तिक कोई निमित्त आया आज दीपावली आई है इसलिए दीपावली के अन्कूट की लीला हो रही है दीपावली की लीला हो रही है हठरी की लीला हो रही है आज दान काशी आई है तो दान काशी की लीला हो रही है तो ये लीला नित्य की नहीं है ये लीलाएं लीलाए तो चंदन यात्रा है स्नान यात्रा है रथ यात्रा है उस समय विशेष अवसर पर उत्सवों में कोई लीला हो रही है वो नैमित्तिक लीला हुई तो कादाचित की लीला नहीं नैमित्तिक लीला नहीं बल्कि नित्य लीला का जो आस्वादन है वो प्राप्त होगा तब जबकि अष्टकालीन लीला स्मरण में हम भी कहीं पार्ट एंड पार्टिकल हो करके उस लीला के एक अंग हो करके लीला का एक भाग हो करके हम विराजमान होंगे वो लीला ही सर्वोत्तम है तो वो लीला प्राप्त होगी तभी जबकि दो तो शर्त अपनाई हो एक तो मैं गोपी हूं ना हम विप्रो न चंदरपति नाप ना नो वैश्यो नच शुद्र नो बनस्तो नो कुछ भी नहीं छत्री कुछ नहीं मैं कौन हूँ परमा प्रेमानंद सानंद मुते राधा भट्ट पद कमलो दास दासानुदास गोपियों के दासानु दासानुदास होकर के विराजमान हूं ये भाव धारण करके जब तक विराजमान और यज्ञ पत्नियों में बस इसी भाव का अभावी भरतु श्री राधिका के चरण आश्रय को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था इसलिए इनको श्री कृष्ण की प्रिया बनने की प्रार्थना करने पर भी इनकी एप्लीकेशन के ऊपर श्यामचंद्र ने बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया नो रिजेक्ट <laughs> है, बिल्कुल जैसे मना कर दिया तुम्हारी एप्लीकेशन तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है जरा सा गुड़ चिपकाया जरा सी आंख दिखाई कि तुमको पाप लग जाएगा तुम्हारे पति तुमको स्वीकार करेंगे इस प्रलोभन में आकर के ये वापस लौट गई परंतु इनके पतियों ने इनकी बड़ी भागी पूजा की क्या हमारी पत्नी शुत्रना। पढ़े नहीं है। बिचारी हाउस वाइफ होकर इनमें ही लगी रहती हैं कभी बहुत ज्यादा ये किसी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए गई नहीं है बहुत मामूली छोटा मोटा जो काम है वो ये पढ़ रही है बस तेनाधीता नोपाशित महत्वगणा संतों का सत्संग प्राप्त करने का भी इनको सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ ये हाउस वाइफ होकर के विराजमान है घर की केवल ग्रहणी मात्र होकर के विराजमान है परंतु तो आहा इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई ये परम परम धन्य है कि कृष्ण के दर्शन करें किसी ने कहा अजीब वे करे अभी कृष्ण गए थोड़ी होंगे अभी तो वही है भोजन भोजन कर रहे होंगे थोड़ा विश्राम कर रहे होंगे चलो अपन भी चले ना, ना जानो मन मना कर दिया बोले जानो मन क्यों बोले कंस को किसी ने खबर कर दी और कंस ने जो पेटियां बांध रखा है जो महीने की महीने कंस जो आटा चावल दाल घी सब भिजवा देता है वो सब बंद कर देगा सो केवल कंसा गीता न चाचलन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कंस के भाई के कारण कंस कहीं हमको जो अभी तक पेटिया दे रहा है जो हमको सीधा उससे बाध रखा है वो कहीं बंद नहीं हो जाए इसलिए कंस के भाई के मारे चले नहीं अशुभदेव जी हंसी कर रहे हैं ऐसे ब्राह्मणों की के भले ब्राह्मण है किस काम के भूल पड़ी इनकी ब्राह्मण पढ़ने पर जिन्होंने श्री कृष्ण को दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु कैसी ये झिठाई देखो ये जो पंडित लोगों में जो झिठाई होती है वो पूरी की पूरी है बोले हे प्रभु आपके कर्मबंधन में ये जीव विमोहित है आपने मोहित कर रखा है मैं दोष तुम्हारा हमारा दोस्त <laughs> यहाँ पर भी ठाकुर के ऊपर ही दोष तुमने अपने कर्मबंधन में हम जीवों को मोहित कर रखा है स्वयं अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं और घुमा फिरा करके हर दोष भगवान के सिर पर ये डालेंगे तो ऐसे ही करते हुए कर्मवंदन में जीव है आप जब कर्म वंदन को दूर करोगे माया को अज्ञान को दूर करोगे तब ये जीव आपकी शरण होगा ऐसा कहकर के वही दंडो कर रहे हैं पद के पास में एक जग भी ये ब्राह्मण बढ़े नहीं इनकी पत्नीगण वे धन्य हुए और आज केवल प्रशंसा माप्त कर रहे हैं कि आहा शास्त्रों में हमने जो पढ़ा कि कृष्ण चांस कृष्णस्तु भगवान स्वयं आहा हमारी पत्नियां इनका दर्शन कर रही हैं ये धन्य हैं हम भी उनका भजन करेंगे जब उनकी कृपा से माया दूर होगी होगी जब होगी माया जब दूर करेंगे तो हम भी उनका भजन करेंगे ऐसा बहाने करके लोग रुक गए जबकि शास्त्रीय कहता है यदैव निर्विध्य तदैव सा जिस समय, जिस क्षण मन में वैराग्य उत्पन्न हो उसी क्षण से भगवत भजन करना प्रारंभ करते जैसे ही निर्वेद उत्पन्न हो निर्वेद माने संसार से अनाशक्त जित उसी समय धारण कर लेरक्त्याग करके माने वेश त्याग करके भगवत भजन करना चाहिए तो इसके लिए तो तैयार रहना ही चाहिए संसार से आसक्ति दूर हो और आसक्ति दूर हो करके घर का त्याग करे या न करें परंतु घर में रहते हुए भी घर में आसक्ति नहीं रखे गृहस्थी का ये कर्तव्य भी, भी है कि वह दिखाए तो ये कि घर में जाने कितना आसक्त है तो आसक्ति न घर के साथ में घर के साथ में तो बड़ी दूर की बात है अपने शरीर शरीर शरीर शरीर के साथ में भी उसकी आ नहीं होनी चाहिए। ये भी मेरा नहीं है, भी नहीं है, तो तो है, भी उसकी नहीं भी तो नहीं नहीं नहीं मेरा है है से संबंधित जो वे मेरी विचार तो उपनिषद के वचन है निर्विद्य तो जैसे ही निर्वेद उत्पन्न हो तदैव उसी समय ग्रह से आसक्ति का त्याग करके भगवत भजन करना चाहिए ऐसा नहीं किया, अभी भी घर में रही है। तो का मरणम एवं जीवनम यहाँ पर ये ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो मरण नहीं है वही जीवन हो गया जिस विधता को बंद किया गया वह विधता ही तत्वता जीवित होकर के विराजमान रही अन्य लोग केवल कर्म बंधन में ही जन्म मृत्यु के बंधन में ही भटकते रहे वे ब्राह्मण यज्ञ करने में कुशल होने पर भी वेद शास्त्र में पारंगत होने पर भी वेद शास्त्र के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त नहीं किया इसलिए मरण तो जीवन है और जीवन रहना संसार में भोगों को प्राप्त करते हुए जीवित रहना यही मरण है तो ये प्रेम नगर की प्रेम पतन की एक विशेषता हुई कि मगमती हुई जीवन है बोलो गोलवंडाव बिहारी लाल जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गो जय राधा रमण हरि निताय गौराजी को